भाव से ही भगवत प्राप्ति एक भक्त ने कहा देखो भगवान का दर्शन आप सब सविशेष भी करना चाहो तो भी वहा एक सूत्र है केवल यह जप आदि करने से नहीं बनेगा वहा देखिये कोई भक्त कहता है कि गोपालजिर कर्द में विहर से विप्रात भरे लज्ज से रुसे गोधन है स्तुति सतैर्मौनम विधत्से विदाम दास्यम गोकुले स्वाम्य दान्तात्मना मन्ये कृष्ण तवाघ्रिपयुगम प्रेमाचलम निर्मलम कोई भक्त डंके की चोट पर कहता है हे कृष्ण हमने तुम्हारा रहस्य जान लिया कहा तुम हमारा रहस्य क्या जानोगे क्या तुम्हारे चरण बहुत निर्मल हैं इसलिए उनको पकड़ने का एक ही सूत्र है एक ही सूत्र वे में वे बंधते हैं इस जीवन का जो प्रेम जगत भर में फैला हुआ है जब वह इकट्ठा होकर तुम्हारे चरणों को पकड़ लेता है तब तुम्हारे चरणों में ताकत नहीं रहती उठने की अचल हो जाते हैं प्रेमाचलम तुम्हारी ताकत कुंठित हो जाती है तुम विश्व का संहार कर सकते हो पर जब भक्त अपने हृदय का भाव मवत्व समेट करके तुम्हारे चरणों को पकड़ लेता है तो तुम्हारे चरणों में उसे छोड़ने का छुड़ाने का बल समाप्त हो जाता है यह मैंने देखा मैं वृंदावन गया था वहाँ पर देखा जो व्रज की ग्वाल वाल हैं उनके कीचड़ भरे आंगन में तुम्हारे पैर दौड़ रहे थे और दूसरी जगह देखा कि बड़े बड़े ब्राह्मण बड़ा बड़ा यज्ञ कर तुमको बुला रहे थे वहाँ तुम्हारे चरण नहीं गए यदि बड़े बड़े आडम्बर से तुम्हारे चरण पकड़े जा सकते तो उस यज्ञ में भी तुम्हारे चरणों को प्रकट होना था कि नहीं होना था पर मैंने देखा कि तुम्हारे चरण वहाँ नहीं गए और ग्वाल बालों के कीचड़ भरे आंगन में दौड़ते देखे गए हमने समझ लिया कि कोई रहस्य है। तो देखा कि उनका सारा हृदय का भाव तुम्हारे चरणों को पकड़ कर रखे हैं। वह तो घर के बाहर ही नहीं जा सकते चरण तुम गौ चरा रहे थे जंगल में गाय जरा दूर हो गई तो तुमको देख न पाई चरचे चरते चढ़ते मुख उठाया तो तुम नहीं दिखे तो जोर से गाय ने हूंकार किया तो तुम वहीं से चिल्ला पड़े अरे मैं आया मैं यही हूँ कहीं नहीं गया हूँ गायों के बोलने से तुम चिल्ला पड़े और बड़े बड़े लच्छेदार शब्दों में विष्णु सहस्त्रन और कृष्ण सहस्त्रन आदि तमाम स्तुति करते थक जाते हैं विद्वान और तुम चुप रहते हो बोलते ही नहीं यह भी नहीं कहते कि मैं सुन रहा हूँ और गऊ के होंकार से तुम्हारी वाणी फूट पड़ती है हमने सोचा यह क्या बात है हमने गऊ के हृदय में बैठ करके देखा ओहो उसका हृदय तो तुम्हारे चरणों को पकड़ करके रखा है इसलिए तुमको बोलना पड़ता है और वहाँ पर विद्वानों में अहंकार है उनको तो सहस्त्र नाम का मैं पाठ कर रहा हूँ इसी का अहंकार है अतः तुम्हारी वाणी नहीं निकलती वहाँ पर इसलिए हमने निर्णय कर लिया कि तुम्हारे चरण एक ही जगह टिकते हैं वह है प्रेम मैंने देखा बड़े बड़े तपस्वी बड़ा बड़ा चांद्रायण व्रत करके और धूप में खड़े हो कर के और मौन रह करके और खड़े खड़े बड़ी भारी तपस्या करते हैं कि तुम दर्शन दे दो पर तुम्हारी कृपा उनके ऊपर होती नहीं है तुम देखते हो इसको तो बड़ा तपस्या का अहंकार है यह दर्शन का अधिकारी नहीं हुआ उसको तो दर्शन तुम नहीं देते हो उनकी इतनी बात नहीं मानते कि सामने खड़े हो जाओ और गोपिका कहती हैं हे कृष्ण जाओ गोबर उठा ले आओ तो तुमको मक्खन देंगे तो दौड़ करके गोबर उठाने के लिए चले जाते हो इतनी आज्ञा मानने के लिए यहाँ पर तुम तैयार हो जाते हो और वहाँ पर इतनी तपस्या उसने की पर उसके इतनी आज्ञा नहीं मानते हो कि सामने खड़े होकर पूजा करा लो हमने जब अनुसंधान किया तो यही दिखा कि गोपिका के हृदय में उसका जो भाव है वह केवल तुमको पकड़े हैं और किसी वस्तु को पकड़े ही नहीं हैं व्यवहार तो वह दिन भर करती है पर उसके मन में एक ही घूमता है इसलिए तुमको बरबस उसकी आज्ञा माननी पड़ती है यह देखो यह बात है सब कर्म कर ममता ताग बटोरी मानस जब सभी ममत्व जो जगत भर में फैला हुआ है उसको आप इकट्ठा करने में समर्थ होंगे और भगवान के चरणों में बांध देंगे तो भगवान का चरण आपकी हृदय से हिल नहीं सकता लेकिन आज गड़बड़ी कहाँ है कि हम भगवान को भी पकड़ते हैं जगत के लिए हम स्तुति कर रहे हैं पर जगत को पकड़ करके स्तुति कर रहे हैं लेकिन जिस दिन हम तुम झाड़ू भी भगवान के लिए लगाओगे जिस दिन भोजन भी भगवान के लिए करोगे जिस दिन सब कुछ तुम्हारा भगवान के लिए होगा उस दिन तुम्हारा मन भगवान को पकड़ लेगा जब भगवान को तुम्हारा मन पकड़ लेगा तो कोई भी शक्ति नहीं है कि भगवत दर्शन से विमुख करा सके यही एक रहस्य है सच्चाई है मैं बार बार कहता हूँ देखो त्यौहार में थोड़ा झुठलाने से भी काम चल सकता है पर परमार्थ सच्चाई का है क्योंकि हम सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हैं हमको सच्चा बनना ही पड़ेगा यह झूठा अहंकार छोड़ना ही पड़ेगा और भगवान की शरणागति लेनी ही पड़ेगी यह बहुत आवश्यक है श्रुति बहुत प्रयास करती है भगवान की कृपा शक्ति ही श्रुति है और उसका बहुत बड़ा प्रयास है पर उसके साथ में भी समस्या है आप समझ लीजिए कि श्रुति के सामने आपको समझाने की बहुत बड़ी समस्या है कोई ज्ञानी आपको ब्रह्म का उपदेश करने जाता है उसके सामने भी बहुत बड़ी समस्या है यह समस्या इतनी जटिल है सहज नहीं है आप कहेंगे क्या समस्या है मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ देखिए एक कोई बालक है उस बालक ने कभी सिनेमा नहीं देखा ऐसा बालक तो आज नहीं मिलेगा पर कल्पना तो कर ही सकते हैं आप मान करके बहुत काम करते हैं मान लिया क बराबर दस इस तरह करके अपने आपने घड़ी सब सीख लिया तो मानने में हज क्या है कोई बालक है उसने सिनेमा कभी नहीं देखा है सुना है कि सिनेमा में एक पर्दा होता है और वही सिनेमा का रहस्य है जो पर्दे को जान लेता है तो सभी दृश्यों को जान लेता है ऐसे उसके मन में बड़ी भारी जिज्ञासा है एक दिन उसने आपका हाथ पकड़ लिया कि पिताजी मैं जरा सिनेमा देखने चलूंगा पिता ले गया उसको जिस समय ले गया उस समय खेल चल रहा है जाते ही पिता से पूछता है बालक पिताजी इसमें पर्दा कौन है आप क्या उत्तर देंगे उसके अंदर जिज्ञासा पर्दे की है चित्र आ रहा है आप पर्दे को जानते हैं पर आप उत्तर कैसे देंगे आप कहेंगे यह पर्दा है आपकी अंगुली के सामने जो चित्र होगा उसको पर्दा समझ लेगा वह आप कहेंगे सब पर्दा है सभी चित्रों को मिलाकर के पर्दा समझ लेगा यदि कहो कि जिस पर चित्र दिख रहा है वह पर्दा है तो उसको तो जाना ही नहीं उसने उसको तो कभी देखा ही नहीं बहुत कठिन है पर्दा समझाना आप जानते हैं पर उसे समझाना बहुत कठिन है ऐसे ही मुमुक्षु को पर्दा समझाना है एक चैतन्य आत्म पर्दा है जिस पर सारा का सारा विश्व प्रतिफलित हो रहा है समझाना पर्दा है दिखता चित्र है सुषुप्त में जब चित्र नहीं दिखता तो समझाने की कला नहीं है वहाँ पर समझा नहीं सकती समझाना जागृत में है जागृत में चित्र दिखता है मन में भी चित्र दिखता है बुद्धि में भी चित्र दिखता है नेत्र में भी चित्र दिखता है साधक गुरु से कहता है कि गुरुजी पर्दा कौन है अब गुरुजी भी जी संकट में पड़ गए श्रुति भी संकट में पड़ गई कि इसको पर्दा कैसे समझाएं समझाना जागृत में है और जागृत अवस्था चित्रात्मक अवस्था है समझाना आपको पर्दा है कहानी बहुत कठिन हो गई इसी प्रकार स्वरूप के विषय में है अतः समझने के अनुकूल योग्यता प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म आवश्यक है दुर्लभम त्रय में वै तत्वानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुख्यत्वम महापुरुष संशय वेग चुनावणी मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व तो दुर्लभ है क्योंकि मनुष्य शरीर का लक्ष्य यदि खाना पीना ही रहे तो पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा मनुष्य यदि मन से ही परिचालित हुआ तो पशु भी मन से परिचालित होता है उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं हुआ पर जब हम शास्त्र के द्वारा परिचालित होते हैं वैदिक वांग्मय से परिचालित होते हैं तब हमारे में मनुष्यत्व आता है कर्तव्य बुद्धि से जब हम परिचालित होते हैं तो स्वार्थ वृद्धि शिथिल हो जाती है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कर्तव्य प्रधान हमारा जीवन हो जाए तो स्वार्थ को शिथिल होना ही है वह बला शिथिल हो जाएगा जहां आपको स्वार्थ नहीं दिखता है पर कर्तव्य दृष्टि दिखती है कि यह हमारा कर्तव्य है वहाँ तो आप प्रवित्र हो ही जाएंगे जब प्रवित्र हो जाएंगे तो स्वार्थ शिथिल हो गया आपका जीवन देवभाव की तरह आगे बढ़ा आप में मनुष्यत्व तो आ गया इसकी परीक्षा होती रहनी चाहिए